जिसका बालक का है कने ब्रह्मा जि, ब्रह्मा जिसका बालक है उसको कहते हैं बालक कोई बालक उपजही जासुवंश तेन संभु बिरंची विष्णु भगवाना कोई बालक सुरभूपा अथवा ये देखने में तो बालक है लेकिन है ये ब्रह्म कमने ब्रह्म बालों भी कम ब्रह्म बालों भी कम ब्रह्म बाल होते हुए भी ये ब्रह्म है इसलिए कोई बालक सुरभूपा है तो बालक लेकिन है बालक है नहीं ये है ब्रह्म अथवा बालक माने बाला नाम अज्ञानी नाम कम आनंदम सुखम ददाती थी बालक जो अज्ञानियों को सुख दे दे उसका नाम है बालक अथवा बाला नाम बालान जो बाल भाव अपने मन में रखते हैं बाला नाम दासा नाम हरि सेवका नाम कम रसम ब्रह्म सुखम दगाती थी बालिका जो भक्तों को ब्रह्म सुख प्रदान कर दे उसका नाम है बालक कोई बालक सुरभा भगवान बालक बनकर के महाराज आज अयोध्या की समस्त महाराज दशरथ की रानियां एक बालक की रुदन की ध्वनि को सुनने के लिए उनके कान आतुर है श्री राम एक मां के पुत्र नहीं होंगे श्री राम तीन सौ साठ माताओं के पुत्र होंगे कि वह सात सौ माताओं के पुत्र होंगे ये सब पक्ष हैं सरिस सात सास सत माता है पालागन दुलहिली ने सिखावत सरिस सात सत माता तो राम जी सात सौ माताएं अपने कान को उटेरे हुई हैं और हर माताओं हर महलों की दासियां श्री कौशल्या जी के महल पर खड़ी है कि जो ही बालक उत्पन्न हो हमको आके सुनाओ और हम लोग आवे बालक का कर दर्शन करने के लिए ठाकुर ने सुना कि मेरे, सोचा कि मेरे रुदन को सुनने के लिए सारी की सारी माताएं तैयार हैं प्रतीक्षा कर रही हैं तो दासी जाके क्या बताएगी मैं खुद ही जाके बता दू तो स्वामी आप तू पधारोगे नहीं कि मैं नहीं पधारूंगा मेरी रुदन की धुनी तू पधार सकती है सारी माताओं के हृदय के तार जुड़ गए ठाकुर के हृदय से और ठाकुर का जब रुदन हुआ उस तार के सहारे वो रुदन चला गया माताओं के कान में और माताओं ने रुदन अपने अपने घर में बैठ के अपने कानों से सुना सुनी रुदन परम प्रिय बणी संभम चली आई सबरानी रुदन अपने कानों से सुना और सब आकर के ठाकुर जी के पास बैठ गई आनंद ले रही हैं भगवान की बालक क्रीड़ा चल रही है। एक दिन में क्या कहा जाएगा दो चार दो चार बरस हो तो कुछ बात भी कर बने तो इस प्रकार महाराज ठाकुर रुदन कर रहे हैं ठाकुर विविध प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं बालक क्रीड़ा कर रहे हैं विवर्धमान हो रहे हैं ठाकुर के समस्त संस्कार हो नामकरण संस्कार हुआ महर्षि वशिष्ठ ने एक ऊंचा सा आसन उस पर महर्षि वशिष्ठ बैठे सामने तीन रानियां श्री कौशल्या के, के सुमित्रा महाराज श्री चक्रवर्ती जी बैठे चारों के गोद में चार हैं चारों के गोद में चार तो कहे इनका नाम क्या है तो कहे ये मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं महाराज इसलिए इनका नाम राम मैं तो अब नाम तो इनके बहुत हैं लेकिन जो तो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं बता रहा हूं ये मेरे को आनंद दे रहे हैं इसलिए इनका नाम राम और इनका नाम श्री भरत ये लक्ष्मण ये शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना संज्ञया आगे चल के भगवान का चूड़ाकंड संस्कार हुआ उपनयन संस्कार हुआ समस्त संस्कार हो रहे हैं महर्षि विश्वामित्र पधार गए महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री माता पिता की आज्ञा लेकर के चलते हैं महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का परिरीक्षण करते महर्षि विश्वामित्र यज्ञ के पहरेदार ठाकुर बने पहरेदार श्री राम जी महाराज आज यज्ञ के पहरेदार ओम करण लागे मुंझारी आप रहे मख रखवारी ये भारतीय संस्कृत के रक्षक राम का ये दिव्य मंगलमय स्वरूप ठाकुर जी पहरेदारी कर रहे हैं यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं यज्ञ की रक्षा हो गई तो विश्वामित्र जी महाराज ने चाहा कि ठाकुर का परिणय हो जाए श्री निमी महाराज के वंश में निमी महाराज ऐसे तो इच्छाकू वंश के हो भी हैं लेकिन अलग हो गया निमी का शरीर पात हो गया तो निमी का शरीर पात हो गया तो लोगों ने पूछा निमी महाराज से कि महाराज आपका शरीर फिर आ जाए कि मां देह वनम अब मुझको शरीर का बंधन नहीं चाहिए फिर उनके शरीर को मथा गया और मथने से जो वर्ष हुआ मिथिल वंश कहलाया और उस वंश में सीरध्वज राम के राजा हुए और सीरत धज महाराज ने हल के कर्षण के द्वारा भरवती पर ब्रह्म महिषी जगत जन श्री किशोरी जी का आविर्भाव किया सीता सीतामढ़ी क्षेत्र में आज वे विद्यमान वहां की के भक्त लोग कथा सुनने के सीतामढ़ी क्षेत्र में भगवती जनकनंदिनी का मंगल में प्रादुर्भाव हुआ तो इस प्रकार ये जोड़ा कैसे लग जाए उधर किशोरी जी भगवान का दर्शन करना चाहती हैं इधर ठाकुर किशोरी जी का दर्शन करना चाहते हैं अब दोनों मिले कैसे और मिलाने वाला कोई सच्चा राम भक्त होगा मनुष्य विश्वामित्र ने कहा सच्चे राम भक्त तो बहुत है अगर ये स्त्रेय मुझको मिल जाता मेरे जीवन का राम अगर मे, मेरे जीवन में ही भक्ति से मिल जाता श्री सीता से मिल जाता तो मेरा जीवन चमक उठ अब कहें कैसे मांग मांगके तुलाए तो हैं अपने जग के लिए एक दिन बैठे थे कहे राम जी एक बात कहूं आज्ञा ने महाराज क्या एक ही तो ब्राह्मणों का यज्ञ था पूरा हो गया एक क्षत्रियो का यज्ञ है वो भी अधूरा है आप तो यज्ञ की रक्षा के लिए आए ही हो ब्राह्मण का यज्ञ पूरा कर दिया अब एक क्षत्रियो का यज्ञ है धनुष यज्ञ उसको भी पूरा कर दो महर्षि ने नामकरण किया है धनुष यज्ञ नाम महर्षि का है उसका नाम वास्तव में सीता स्वर्म है यह धनुष यज्ञ में भी आप पधारो कि हां हा, यज्ञ में जरूर चलेंगे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुलना था हरसी चले मुनिबर के साथ विश्वामित्राध्वरे जे नारी चाद्या निषाचरा पश्य तो लक्ष्मण से वता नैत पुंगवा और वहां पर आए मि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पधारे जनकपुर में ठाकुर के आने पर बड़ा स्वागत सत्कार हुआ जनकपुर के नरनारी राम जी को देखने के लिए वैसे ही चले महाराज जैसे कोई दरिद्र निधि को लूटने के लिए चलता है महाराज ऐसे चलता मनहु रंक निधि लूटन लागी धाए धाम काम सब त्यागी ऐसे चलता अंत में विश्वामित्र जी ने परिचय कराया महाराज जनक से श्रीजनक परिचित होकर के बड़े प्रसन्न हुए वह धनुष महाराज के सामने आया ठाकुर जी के सामने धनुष आया उस धनुष को महाराज ने ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई गड्ढे को हाथी तोड़ दे ऐसे तोड़ दिया आदाय बाल गजलील इवेक शुजस्थिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य ब भंज मध्य गन्ने को जैसे हाथी तोड़े वैसे ठाकुर ने धनुष तोड़ दिया गन्ना को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक रस का संचार नहीं होगा गन्ने में रस तो है लेकिन बगैर तोड़े बगैर उसको टुकड़े टुकड़े किए उसमें रस का संचार नहीं होगा ये धनुष है धनुष के तोड़ धनुष गन्ना स्थानीय है इस धनुष रूप गन्ने को तोड़ करके भगवती नंदिनी रूपी रस का रस की उपलब्धि कर ली था। धनुष तोड़ दिया सी जनक जा मैथिली भगवती सीता भैया उस बालक को ले लो जिसकी गोद में आ रहा हूं मैं आई लाइए तो इस प्रकार से धनुष धनुष खंडन हो गया धनुष खंडन के बाद भगवती श्री जनक नंदि भगवान को बरमाला पहनाने के लिए आई भगवान को बरमाला पहनाने के लिए आई और सखियों ने कहा कि माला पहना दो चतुर सखी कहा बुझाई पहराओ जय माल सुहाई सुंदर जयमाला ठाकुर के गले में डाल दो सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवस पहिराए न जा माला उठाया प्रेम की बस पहनाया नहीं जा रहा सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवस पहिराए न जाई सोहत जलजुग जलक सनाला सशि सबीत दे जयमाल फिर सखियों ने देखा कि माला नहीं पहने जा रही है तो गांव छवि अवलोक सहेली अस्सी जय माल राम उर्मेरी रघु पर उड़ माल देख दे वो बर सही सुमन फिर ठाकुर का मंगल में विवाह संपन्न हुआ ठाकुर के मंगल में विवाह संपन्न होने के बाद बड़ा आनंद आया बड़े धूमधाम से ठाकुर का विवाह हुआ विवाह होने के बाद चले चले तो बार्ग में परशुराम जी महाराज बने गए जी महाराज ने राम जी को इस समझा कि ही धनुष तोड़े हैं महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा महाराज दशरथ ने बड़ी प्रार्थना की उन्होंने कहा ऐसे तो हमको संतोष होगा नहीं उन्होंने अपना वैष्णव धनुष दिया और वैष्णव धनुष को जो ही ठाकुर ने लिया वो अपने आप चढ़ गया परशुराम जी महाराज प्रसन्न हो गए गदगद हो गए ठाकुर के चरणों में विनम्र हो गए इस प्रकार मार्ग में एक बाधा आई थी वो मार्ग बाधा तुलसीदास जी महाराज जी पहले लिखा है लेकिन ये और जगह बाद में है यहां पर भी बाद में है इसलिए मैंने यहां के अनुसार कहा मारी की बाधा निवृत्त हो गई अब चारों भाई महाराज सी दशरथ के राजमहल में आते हैं कौशल्यदि माताओं ने बड़ा स्वागत किया सत्कार किया आनंद की लहर दौड़ गई इसी अयोध्या जी में बारह वर्ष भी दौड़ बारह वर्ष व्यतीत होने के बाद श्री महाराज चक्रवर्ती जी की इच्छा हुई कि हम राम जी को राजा बनाए राम जी को जुवराज पद देने के लिए मंत्रियों से राय किया मंत्री लोगों ने कहा महाराज इससे बढ़कर प्रसन्नता की और बात क्या हो सकती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा राज देना चाहा लेकिन मंथरा की कुबुद्धि के कारण कई-कई महारानी ने भंग कर दिया और कई-कई महारानी ने राज्य के बदले वरदान मांग लिया क्या राज्य इनका नहीं हो राज्य मेरे बेटे का हो सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देह एक बर भरते ही जी का और मांगो दूसर बर मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम बनवा राम जी जंगल गया मारा चक्रवर्ती जी हा राम कहकर के धड़ाम से नीचे गिर पड़े सर पीटने लगे हा हं तो मैंने क्या किया और केवल वचन की बात होती तो मैं मुकर जाता इसने तो मुझसे राम की किस्म खिलाकर के कि तब्बरदान मांगा है अब मैं करूं क्या मैंने कह दिया है कि जो कुछ कहा कपट करी तू तो ही भामी राम सपथ सत्य मैं श्री राम जी की सैकड़ों सौगंध खा चुका हूं अब मैं सत्य की बात होती तो मैं छोड़ देता हमको राम जी से प्यारा सत्य नहीं है राम जी से प्यारा कुछ नहीं है राम जी से प्यारा मुझे परलोक नहीं है मुझे स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है नरक परों बरसुरपुर जाऊं राम भक्त नरक और स्वर्ग की परवाह नहीं करता है मैं चहा जहां जाऊं लेकिन प्रश्न यह है कि मेरे राम का अनिष्ट हो जाए, और मेरे राम का अनिष्ट नहीं होना चाहिए इसलिए चुप रह गई ठाकुर जी के कान में बात गई राम जी महाराज पधारे मां से पूछा मां मेरे पिताजी के दुख का कारण बताओ मेरे पिताजी दुखी क्यों है माता ने सब कारण बता दिया ठाकुर के मुखले पर प्रसन्नता ना चुकी मैं इतनी सी बात की ली मेरे पिताजी को इतना क्लेश मुझे पहली किसी ने नहीं बताया नव गयंद रहु वंशमणि राज अलान समान छूट जान बनगमन सुन पूरा अनंद अधितान। बहुत इस प्रकार की बात होगी ठाकुर जी महाराज मां से आज्ञा लिए बहुत कहने के बाद भी भाग्यवान लक्ष्मण और श्री जी घर में नहीं रुकी ये भी इन्होंने भी अनुगमन कर लिया श्री सीता और लक्ष्मण को लेकर के माता पिता को प्रणाम करके ठाकुर भगवान श्रीराम जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं त्यक्वा सुदुस्त सुरेश लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यस्था यदगा करेंगे पिताजी की बात को मान करके सुदुस्चिर और सुरेपसित राज्यलक्ष्मी का परित्याग करके श्री राम जी महाराज जंगल चले राम जी महाराज श्रृंगबीरपुर में निवास करते हैं श्रृंगबीरपुर में निषाद राज ने बड़ी सेवा की राम जी की वहीं से राम जी ने पूर्ण बनवासी वेश की संज्ञा की इसकी पहले पूर्ण बनवासी वेश नहीं बनाया था वहां पर पूर्ण वनवासी वेश सुच सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत्र ना अलोध्या में बनवासी वेश नहीं बनाया क्योंकि अयोध्या में अगर बनवासी वेश बना दूंगा तो कल मरने वाले चक्रवर्ती जी आज मर जाएंगे और जो कुछ जो जिन लोगों ने मुझको हृदय पर वज्र बिठा के आज्ञा दी है जंगल जाने की साइन वह लोग भी न देंगे और कहां तक कहूं हो सकता है कि मेरे लिए जंगल का वरदान मांगने वाली कई कई का भी हृदय दगबगा जाए और यह भी कह दे कि राम हमने अपना वचन वापस लिया हम तुमको जंगल नहीं गए ऐसा भी तो हो सकता है इसका आधार यह है मेरे इस भाव का कि कई कई कहते भी दगमगा सकता है। कि जब श्री कईके ने पूर्ण वनवासी में ठाकुर को देखा है तो वहां पर अवन जमही जांच कई बिदिन, बिदिन महीने बीच विधि मीच से राम जी शायद पेची की कभी हृदय टक मंगा जाए ऐसा हो सकता है इसलिए ठाकुर यहां से निकल करके दो दिन के बाद तीसरे दिन प्रातः काल वनवासी वेश बनाते हैं सुज सुजान बट छीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत्र नयन नहीं छाए सुमन जी की आंखों में आंसु करे विनती पाए परे वो दीन बाल जिन रोए लेकिन राम जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं राम जी के सामने कोई बाधा आ नहीं सकती है अगर सोचने की मुझे करना है राम जी के सामने सत्य प्रतिज्ञा में दृढ़ प्रतिज्ञा में कोई बाधा नहीं दे सकता लेकिन हां अगर कोई प्रेम पुजारी भक्त अपनी स्नेह आंखों के द्वारा अस्वर्षण करते हुए और ये दे तो। कह दे ठाकुर मैं नहीं रहूंगा दुनिया में आप नहीं लौटोगे तो संभव है ठाकुर कह दे बीज जाए लेकिन वह अभी साधारण भक्त नहीं कोई भरसा लिखा हो वा, वा, वा, तब ठाकुर कह सकते हैं कि मुख प्रसन्न करिश्ता कुछ कहो करो सोईया सत्यसन रघुबर वचन सुनभा सुखी समाज विषाद जी महाराज के स्थान से सुमन जी महाराज लौट गए ठाकुर आगे बढ़े प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में निवास करके वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में निवास करके चित्रकूट पढ़ाते हैं इधर ठाकुर चित्रकूट में निवास कर रहे हैं इधर सुमंत के द्वारा चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना कि राम चले गए नहीं लौके हा रघुनंदन प्राण प्रेदिन जीत बहुत दिन बीते ऐसा कहते हुए चक्रवर्ती जी ने प्राण परित्याग सी भरत जी महाराज के पास वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा भेजा हुआ दूर पहुंचता है भरत जी महाराज बड़े आतुर व्याकुल आकुल हृदय को लेकर के प्रस्थान करते हैं सी अयोध्या की धरती पर आते हैं यहां की स्थिति देखा तो भरत अवाक रह गए हृदय धक धक धड़क उठा हा क्या हो अयोध्या कैसी हो गई जो अयोध्या हमेशा सजी रहा करती थी आज लागत अवध भयावन भारी मानव काल रात अंधियारी जो वृक्ष जो पेड़ असमय में भी फलों के भार से झुके रहते थे आज ठूठ की दाई खड़े हैं ढेर सारी सूखी पत्तियां नीचे गिरी हैं मानो प्रकृति भी राम के वियोग में कर्ण कंदन का रही हो श्री भरत जी महाराज माता के जाते हैं माता से पूछते हैं मां इसब क्यों हो गया माता ने सब कुछ सुनाया भरत जी ने माता का मन से वहीं पर त्याग कर दिया फिर जिंदगी भर उस कैके को कभी भरत जी ने ही नहीं उसकी ओर पुत्र की दृष्टि से कभी देखा नहीं इसने मेरे राम जी को जंगल दे दिया कौशल्या जी के यहां जाते हैं कौशल्या जी के सामने जाकर के उनकी वात्सल्य लिखो पाकर के अपनी पवित्रता व्यक्त करते और किसी के सामने भरत जी ने कसम नहीं खाई कि मैं सच्चा हूं केवल अपनी मां के सामने कसम खाई है कौशल्या जी के सामने क्यों कि माता मैं तेरे दूध को पी के बड़ा हुआ हूं मैं तेरे दूध से पला हुआ हूं कि तेरे मन में अगर भावना आ गई कि मेरे वजह से ठाकुर जंगल गए हैं तो तू कहीं ये न सोच ले कि मेरा दूध लज्जित हो मैया मैंने तेरे दूध को लज्जित नहीं किया है मेरी राय इसमें नहीं है मां श्री भरत जी महाराज ने अपनी पवित्रता मां के सामने देखा मां मैं पवित्र मैं मन वचन कर्म से पवित्र हूं मैया मैं इस भेद को तनिक भी नहीं जानता माता ने उठा के हृदय से लगा लिया गुड्डी कौशल्या के स्तनों से पैस्राव होने लगा दूध बहने लग गया इससे बढ़कर के श्री कौशल्या जी के हृदय की पवित्रता कौशल्या जी के हृदय की शुद्धता उनकी हृदय का वात्सल्य और कुछ नहीं हो सकता थन पर स्त्रही नैन जल छाए माता भरत गोद है माता भरत गोद बैठा सत्ताईस वर्ष के सत्ताईस वर्ष के भरत को माता ने अपने सुपुष्ट जंगों पर बिठा दिया भार नहीं मालूम पड़ रहा है याद रखना अगर वात्सल्य आ जाएगा तो पुत्र कभी भार नहीं होगा और वात्सल्य नहीं होगा तो कोई मां कहेगा तो शब्द भी आपको सुनने में बुरा नहीं और वात्सल्य आ जाए तो एक नई नवेड़ी युवती और उसको एक वृद्ध पुरुष मां कहे और कुचित तो उसके मन में वात्सल्य जग जाए तो वो वात्सल्य से आप प्लायित कर देगी उसको श्री किशोरी जी के हृदय में वात्सल्य है लक्ष्मण के प्रति लक्ष्मण जी से किशोरी जी बहुत छोटी अवस्था लक्ष्मण जी से किशोरी जी अवस्था में बहुत छोटी लेकिन वात्सल्य है कहते जनको गए लखन है लड़िका परिखों की अच्छा घड़ी के बैठा है वही वात्सल्य महाराज आगे एक कथा आएगी मैं भी कह दू महाराज जब मेघनाथ मर गया मेघनाथ के मरने के बाद मंदोदरी बड़ी क्र्ध हुई उसकी आंखें लाल लाल हो गई वे सीता ही मेरे पुत्र के बध की कारण है आज मैं उसके जाकर जा, जा, जा, जा के भस्म करूंगा वो प्रतिमृता मंदोदरी आंखों को लाल लाल करके अशोक वाटिका की ओर चले श्री रामायणांतर यथा है तुलसीदास जी की है नाल्मीजी जी के ये दा, है यह क्षेत्रीय रामायण की दाक्षिणात क्षेत्रीय रामायण की कथा है संभवता है रंगनाथ रामायणी कथा है तो राम जब मंदोदरी चली तो शर्मा विभीषण की पत्नी आकर के श्री सीता जी से कहती हैं कि माता जब से मैं इस घर में ब्याह के आई हूं मैंने मंदोदरी के मुखरे पर कभी क्रोध नहीं देखा कभी उसकी आंखें लाल नहीं देखी आज जीवन का पहला दिन है कि मैं उसको देख रही हूं कि आंखों को लाल करके चली आ रही है श्री तो सीताजी ने समझ लिया आज मेघनाज मर गया अगर मंदोदरी क्रुद्ध है तो कोई अनुचित नहीं है उसका बेटा मर गया है उसका बात्सल हिरोरे ने ले रहा है। सीसीता उठ के खड़ी हूं मंदोदरी सामने आई मंदोदरी को सामने देख करके सीसीता उसके चरणों में गिर पड़ी माता मां मैं तेरे चरणों में वंदना कर ली तो श्री श्री मंदोदरी ने सुना मां यह शब्द सुना मां सीता जी के मुख से उच्चरित मां शब्द सुना उसका सारा क्रोध शांत हो गया आंखों की लालिमा गायब हो गई आंखों से करुणा का वर्षण करती हुई क्या कहा तुमने मां फिर बोल मां सीते इस तेरे एक मां के ऊपर मेघनाथ तरीके हजारों पुत्रों को मैंने उछावर कर सकता सीता में तेरी मां सीता में तेरी मां बन गई इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है आज मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं कि सीता सरीखी मेरी पुत्री है बेटी मैं तुझे वरदान दे रही हूं कि तेरा सौभाग्य अजर रहे अमर रहे और तेरे पति अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करें शत्रु का मस्तक विदीर्ण करें मैं तुझे वरदान दे रही हूं सीता ने उसके पहले कहा था मां मेरी झोली में एक वरदान दे दो आपका बेटा मारा गया है लेकिन मेरा बेटा अजरब मेरा बेटा माना कि आपकी बेटी को मेरे बेटे ने बताया तो तो आशय मेरे कहने का आशे मेरे कहने का कि वात्सल्य बड़ा प्रबल होता है राम अत्यंत तो तो प्रबल होता है वात्सल्य जब हिरो लेता है, है? तो स्थिति विचित्र हो जाती मैया कौशल्या का वात्सल्य जब पड़ा मैया कौशल्या ने भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया पूज्य पिता श्री जी करने के लिए श्री भरत जी महाराज तैयार हुए उसके पहले देखा कि श्री कौशल्या कहते हुई सुमित्रा ये तीनों जो भी मलिन वस्त्र में लिप्टी हुई थी मलिन वसन विवरण विकल्प किस शरीर दुख भार वो सी कौशल्या कहके सुमित्रा कुछ भी साड़ी पहन करके चुनरी में लिपटी हुई अपने को सजाई हुई मांग में सिंदूर दिए हुए क्या जावा भरत ने देखा आंखें फटी की फटी रहे क्या है मैं क्या देख रहा हूं भरत को बताना नहीं पड़ा समझने में विलंब नहीं लगा कि पति के शव के साथ निपट करके सती होना चाहती भरत कौशल्या के चरणों में गिर पड़े मां मैं बड़ा अभागा हूं मुझे और अभागात बनाओ मां मैं पिता का हत्यारा हूं मुझे माताओं का हत्यारामत बनाओ माता मेरे कारण मेरे पिता की पिता की मृत्यु हुई मेरे कारण मेरी मां भी मर गई यह कलंक मुझे मत दो मां मैं आपके चरणों में प्रार्थना की कौशल्या कहती सुमुद्रा खड़ी भर जी चरणों में गिर पड़े कौशल्या के प्रेम मा दूध के घुट्टी के साथ ने हमको भेज दिया है कि सारे धर्मों को छोड़कर के वैष्णव धर्म को अपनाओ वैष्णव धर्म ही राम का धर्म है राम को प्राप्त करने का धर्म है मां तुझे याद है और हमने सुना है कि किसी से आपने कहा है, है? कि अगर मैं चक्रवर्ती जी की जगह होती तो मैं शक्ति छोड़ देती राम को नहीं छोड़ती हमने सुना है कि आपने कहा है श्री कृषि जी के शब्द हैं राम जी से कहा कि सुन हूं राम मेरे प्राण प्यारे सुनो राम मेरे प्राण प्यारे तू मतलब धर्मशील भय उचार नृपति नारी मर्वस तुमको छोड़कर करके आज राजा धर्मशील बनना चाहते आज स्त्री के अवश्य होकर उन्होंने सर्वस्व हार दिया बाजी हार कि मां अगर तू होती चक्रवर्ती जिगरेगा तो क्या होती कि मैं के अगर मैं होती तो सु की प्रतिपाद्य शक्ति को बेटा तेरे मुखड़े पर बार देख बार करके मैं उछावर कर देगा वारं सत्य वचन सु की सम्मत बिछुड़क चरण की अगर तुम्हारी चरणों का वियोग हो रहा है तो सृत प्रतिपाद्य सत्य का बलिदान करने के लिए आप जी धर्म जी ने कहा मां आपका तो यह आदर्श आप राम के लिए सत्य को छोड़ सकती हैं जब सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं सत्य मूल सब सुखृत सुहाए धर्म ने दूसर सत्य समाना सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं उसको जब छोड़ने के लिए तैयार है तो पति के शव के साथ लिपट करके जल जाना कौन बहुत बड़ा धर्म और इस धर्म को तो शास्त्र आपको आज्ञा नहीं दे रहा है जिसका वीर पति श्रीरा जिसका वीर पुत्र सामने उपस्थित हो उसको क्षति नहीं होना चाहिए और श्री रघुनंदन शरी महावीर आपके पुत्र और आप सती हो गई और फिर श्रीराम के मुख्य के दर्शन की कामना आपके मन में नहीं है उसके आगे धर्म क्या है कौशल्यारत हो गई सुमित्रा के चरणों में झुके मां लक्ष्मण भरत शत्रु को गोद में बिठा करके तूष दिया करती थी कि तुम लोगों की जीवन का धर्म यह है कि राम सुखी हो बेटा राम को कभी दुख न हो तेरे शब्द तेरे सर्वस्व राम हैं जिस क्रिया से राम जी सुखी होगा हमको तो उपदेश दिया राम जी के सुखी होने का उपाय करें और स्वयं राम जी को दुख देने के लिए आप तैयार तो हो जब ठाकुर आवेंगे सुनेंगे मेरी मां नहीं है मेरी मां सुन नहीं है मां राम जी सुखी हो राम, राम जी को सुखी कर राम जी को प्रसन्न कई कई के, के पास गए पति के शव के साथ निपट करके जल जाने में क्या मिलेगा पति का लोग बस लेकिन पति का लोभ कम मिलेगा जब पति चाहेगा वहां भी जाओगे तो पति आपकी ओर देखेगा आप आपकी पति देखेगा नहीं जीवन में नहीं देखना चाहता था अगर पति के लोभ को प्राप्त करना चाहो तो इस अग्नि में नहीं चिता की अग्नि में नहीं पश्चाताप और प्रायश्चित की अग्नि में चल करके अपने को स्वाहा कर दो सारा कल्प समाप्त हो जाए और रघुनंदन जब लौट के आवे और आपके गोद में माँ मां कहती हुए बैठे आप उनको लाड़ो दुलाड़ो प्यार करो उसके बाद साई श्री दशरथ जी की दृष्टि आपके पर अच्छी होगी। गई पद भरत माँ तू सब राखी रही राधी दर्शन अभिलाष गढ़ीपद भरत मातु सब राखी भरत जी महाराज पिता की की संपन्न करके गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके मंत्रियों की राय से संपन्न होकर के ठाकुर के पास चलते हैं ठाकुर के मंगल में श्री चरणों में पहुंच रहे हैं पहुंच गए राम जी मुझे एक बात याद आती है बड़ी अच्छी कि जब भरत जी महाराज पहुंच गए माताएं बागी भाग्य और सब लोग बागी पहुंचे तो श्री जी जब आगे बढ़ती हैं तो मंदाकिनी के किनारे इंगुदी का पिंड बनाया हुआ देखा तो कभी सुमित्रे मालूम पड़ता है भरत जी ने रामजी को पालिया कैसे मालूम देवी क्या भरत जी के द्वारा समाचार मिल गया है कि तो चक्रवर्ती जी नहीं रहे और ये देखो राम ने पिंडदान किया है इंदुदी के फल का ठाकुर ने इसलिए इंदुदी के का पिंडदान किया पिताजी जो व्यक्ति